आप सुनर रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थी मित्रों को बड़ा खुशी होता है कि, कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपसे जुड़ते हैं अब पिछली बार हमने जो बातें की थी लॉजिस्टिक के बारे में और ख़ास करके हमने बातें की थी चैन सप्लाई के बारे में अब ये कितना सिंपल था लेकिन रिशभ जी ने उसको इतना वंडरफुली जो है समझाया कि इंडस्ट्री कैसे बनी और इंडस्ट्री मैनेजमेंट कैसे चलता है और एक लॉजिस्टिक मैनेजर कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें उन्होंने सप्लाई चेन और फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर प्रोडक्ट डिलीवरी तक की सारी बातें बताएं चलिए आज थोड़ा सा अपग्रेड हो जाते हैं हम लोग जैसे मोबाइल आपके पास है तो अपग्रेड होने से खुशी होती है ना नए फीचर्स मिलते हैं आप समझो सप्लाई चैन एंड लॉजिस्टिक आपने समझ लिया उसके आगे वाली बात आती है कि अभी मार्केट में सब चीज़ें हैं लेकिन अब मार्केट में चीज़ें हैं तो उसको सेल भी तो करना पड़ेगा तो उसके लिए मार्केटिंग की भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है और मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आज जा, हम लोग जानेंगे तो हमारे साथ प्रेम जी दिल्ली से आए हैं हमारे साथ में प्रेम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप ओम शांति आई एम वेरी गुड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बच्चों की अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं सोचते रहते हैं और मुझे भी ये जुड़ के और बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू वेरी मच जी प्रेम भाई मैं चाहूँगा तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा यूनिक स्ट्रैटेजी है और उन चीज़ों को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी तो मैं चाहूँगा कि मैं मार्केटिंग फ़िलोसफी और सबसे पहले तो मार्केटिंग में आपका क्यों जुड़ना हुआ क्योंकि और भी तो बहुत सारे ऑप्शंस थे आप उसमें काम कर सकते थे जी जी तो ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में जैसे आपने बोला माई नेम इज़ प्रेम भाई प्रेम कुमार एक्चुअली इज़ माई फुल नेम और मैं दिल्ली में हरी सेंटर के पास रहता हूँ मायान क्लेव जगह का नाम है और मेरा हालाँकि बचपन और स्कूलिंग वो हरियाणा में दिल्ली के पास ये एक स्मॉल तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत बड़ा भी टाउन ही है फ़रीदाबाद के नाम से जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और वहीं से ही मैंने स्कूलिंग की हाई सेकेंडरी पास करके और उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मुझे आरईसी सी जो आज के डेट में एनआईटी के नाम से जाना जाता है वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग की इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद टू बी ऑनेस्ट पहले मार्किटिंग मेरा एक्सपर्टीज़ या मेरा कोई चॉइस नहीं था ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ वो उसकी भी एक वजह है कि पास करने के बाद इंजीनियरिंग मुझे एक साल के लिए फ़रीदाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है एक फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटी ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर मैंने एक साल काम किया और वहां पे जो मुझे एक तरह से एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला मैनुफैक्चरिंग में कुछ हद तक जो मोनोटेनस या रूटीन टाइप की एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे किसी भी इंजीनियर को करनी पड़ती हैं जो सुनने में शायद बहुत फैसिनेटिंग लगता है बट मुझे वो लगा कि मेरा जो पर्सनल कैन ऑफ स्टाइल है या मेरा टेस्ट है उसके हिसाब से वो नौ से पाँच वाला एक तरह का काम डेली बेसिस पे वही काम करना महीनों तक हो सकता सालों तक भी एक ही तरह की एक्टिविटी करते रहना आ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा और उसी दौरान क्योंकि वहाँ पे जो मीटिंग्स वगैरह होती थी तो उसमें डिफरेंट फील्ड के लोग भी आते थे फैक्ट्री में तो मार्केटिंग वाले लोग जब आते थे तो पहली बार तो उनको देख के ही बहुत एक्साइटिंग लगता था ड्रेस वगैरह अच्छी पहनी होगी थोड़ा खुशबू भी उनसे अच्छी आती थी हाथ में पारकर पहन उस टाइम पर काफ़ी मतलब कह लो कि स्टेटस सिंबल माना जाता था पार्कर पेन उनके हाथ में होगा और जब भी मिलेंगे हर बार अपने नए किसी टाउन या सिटी के बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि मैं इस बार बॉम्बे होके आया फिर कैलकटा होकर आया तो मुझे वो चीज़ बड़ी कनाफ अच्छी लगती थी कि ये लोग तो बहुत मज़े करते हैं और हम लोग फैक्ट्री के अंदर मतलब एक तरह का ही काम और वर्कर से थोड़ा सा आ, काम लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी मार्केटिंग की तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए और फिर अप्लाई किया तो फॉर्चुनेटली गॉड वॉज़ काइंड एंड आई गॉट ने गुड कंपनी प्रॉमटन पीस के नाम से और जयपुर में ही मेरे को पहली राजस्थान के अंदर पोस्टिंग मिली तो करीब इस तरह से मेरा कैंड ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद जो मार्केटिंग का एक्सपोजर है वो फैक्ट्री ऑपरेशन से ही जुड़ा अरे वाह क्या बात है प्रेम <laughs> भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और कैसे मार्केटिंग से आपका जुड़ा हुआ वो आपने स्टोरी क्लियर किया अच्छा प्रेम भाई कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर इसमें मार्केटिंग में जुड़ने के बाद या जुड़ते वक्त हुआ है उसके बारे में ज़रूर बताइए हमें बड़ा अच्छा लगेगा उसके बाद फिर हम लोग सेल एंड जो टारगेट्स वगैरह चीज़ें आती हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं जी जी जी <laughs> जी सेल्स एंड मार्केटिंग में एक बहुत जैसे मैंने बताया कि मैनुफेक्चरिंग में जो मैं सेल्स वालों को देखता था उनके जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनता था उसी से मुझे एक्साइटमेंट हुआ था और ख़ुद अपने एक्सपीरियंस में भी जब मैंने खुद सेल्स लाइन ज्वाइन की तो बड़े अजीब तरह के और नए तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं सेल्स के अंदर तो मुझे याद है मैं इन वन ऑफ सच ट्रिप्स जैसे मैंने बताया मेरी जयपुर में पोस्टिंग थी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बींग ए इंजीनियर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की सेलिंग के अंदर ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उदयपुर के पास माइन्स हैं काफ़ी तो उन माइन्स में जाने के लिए क्योंकि जब जूनियर लेवल में होते हैं आपको नॉर्मली कंपनी प्रोवाइडेड गाड़ी या इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ज़्यादा कना डिपेंड करना पड़ता है तो वहाँ पे एक बस चलती थी जो उदयपुर सिटी से उस माइंस के पास तक ले जाती थी तो हम भी उसमें बैठ गए जैसे जिस ने गाइड किया और जब बस के अंदर बैठे तो कंडक्टर ने आके पूछा भाई साहब कितने रुपये की टिकट देनी है एक रुपये वाली दो रुपये वाली या तीन रुपये वाली <laughs> तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब ट्रेन के अंदर तो होता है नॉर्मल क्लास एसी क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बट बस के अंदर तो सेम बस है सेम सीट्स है इसमें कैसे मतलब एक दो तीन रुपए की टिकट हो सकती हैं तो मैंने उससे सवाल पूछा एज ए क्यूरोसिटी कि भाई साहब बस तो एक ही है सीट भी एक ही है आप तीन तरह की टिकट्स कैसे मतलब सजेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया तो उन्होंने बोला अगर आप एक रुपये की टिकट लेते हैं या दो रुपये की टिकट या तीन रुपये की उसमें जो है आपको थोड़ा सा मतलब एफर्ट डिफरेंट करना पड़ेगा अगर आप एक रुपये की टिकट लेते हैं और रास्ते में बस ख़राब हो जाती है तो आपको नीचे उतर के बस को धक्का लगाने में मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आस कोई मिलता नहीं है नहीं अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग और दो में तो उन्होंने बोला दो की अगर टिकट लेते हैं आप तो दो रुपए में आप नीचे उतर जाएंगे बस धक्का लगाने के लिए हम अपने आप इंतज़ाम करेंगे उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वेरी गुड तो मैंने कहा अब तीन रुपये में क्या होगा तो उन्होंने बोला तीन रुपए में ये होगा कि आप बस के अंदर ही बैठे रहेंगे तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाएगा अगर रुकती भी है बस या जो भी होता है वो सब अपने आप मैनेज करेंगे तो दिस वॉज वन वेरी इंटरेस्टिंग कहना फे दी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सेस लाइन और एक थोड़ा सा मैं बिज़नेस से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो हमारे श्रोताएँ हैं और कुछ जो स्टूडेंट्स उस लाइन में हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब सिर्फ फ़न और एंजॉयमेंट नहीं होता काफ़ी हद तक सिंसेरिटी और डेडिकेशन भी उसमें दिखाना पड़ता है मुझे याद है एक इंसिडेंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने ऑडियंस के साथ कि एक कंसल्टेंट ने हमें टाइम दिया था मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड था उस टाइम पे और उन्होंने टाइम दिया था शाम को पाँच बजे उनके ऑफिस में आने का अब जैसे हम जानते हैं बड़े सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक की वजह से कई तरह की चैलेंजेस आते हैं तो हम शायद उनके ऑफिस में पहुंचने में पाँच मिनट लेट हो गए तो उस कंसल्टेंट ने इमीजिएटली मतलब मना कर दिया हमारे को मिलने से दैट सेंस यू आर लेट बाई फाइव मिनट्स यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर टाइम आई विल नॉट मीट यू मैं मिलूंगा नहीं आपसे तो बड़ा अजीब लगा एंड मतलब अपने अंदर भी बड़ा बुरा लग रहा था कि इस कंसलटेंट से हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे उन्होंने टाइम दिया और हम ट्रैफिक की वजह से किसी वजह से मतलब फंस गए और नहीं पहुंच पाए टाइम पे बट हम फिर भी वहाँ पे बैठे रहे हुँ, और हुँ, उनको ये बोला कि सर वी आर सॉरी कि आज हम लेट आए बट आप कोई भी टाइम और दीजिएगा एंड विल मेक श्योर कि हम टाइम से पहले पहुँचेंगे तो उन्होंने हमारी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए दो दिन बाद संडे था सन्डे को सुबह सात बजे आप आइएगा तो मतलब वो टेस्ट करना चाहते हैं हम कितना कमिटेड हैं इसके लिए एंड वी मेड श्योर हम बल्कि साढ़े छः बजे उनके पास पहुंच गए थे उनके घर के पास जो एक पार्क था उस पार्क में हम टहलते रहे और सात बजे में पाँच मिनट पे हम उनके ऑफिस के बाहर आए और मतलब बेल बजाया तो जैसे हम उनके पास ऑफिस में मिलने में के लिए गए उन्होंने बोला ठीक है डिस्कशन तो हम कभी भी कर लेंगे बट मैं चेक करना चाहता था कि सेल्स वाले लोग ज़्यादातर गोलीबाजी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वो करते हैं तो अगर आप सिंसियर कमिटेड हैं आई रेस्पेक्ट आप चाय का कप लीजिए एंड विल डिस्कस बिजनेस सम अदर डे सो दैस हाउ मे बी टू इंसीडेंट्स वर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड हालांकि हुए कई डिकट्स हो गए इस बात को <laughs> <laughs> जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है करियर इन मार्केटिंग बातें कर रहे हैं हम लोग प्रेम जी हमारे साथ हैं जो आपको गाइड करेंगे आगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा से गीत सुनते रहो मुस्कर रहो देते चले देते चलें प्यार देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले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 धूप संभाले हैं खींच के बेखारे जल से मधुर मेंह बरसाए हैं सुख सागर की सुख सागर की महरें बने प्यार प्रभु का लुटाते चले सुख सागर की ले। सभी के सवरने लगेंगे देते चले। <laughs> देते चले प्यार देते प्रभु प्यार प्रभु का लूटाते चले प्यार प्रभु का लूटा दे चले <laughs> प्यार <का> <laughs> प्रभु प्रभु प्रभु का का का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते लुटाते प्यार प्यार नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और प्रेम जी से हमारी बातचीत हो रही है मार्केटिंग के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो आइए आज हम लोग जो है एक ख़ास विषय को लेकर बातें कर रहे हैं तो आप सभी को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केटिंग एक देखा जाए तो एक टफ जॉब है आज के समय में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आसान है और उसको पहुंचाना आसान है लेकिन लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाए ये थोड़ा सा हमेशा कॉन्ट्रडिक्टी रहा हमेशा जो है चैलेंजिंग रहा है और मैंने देखा कि मार्केटिंग में बंदा अगर जुड़ना चाहता है और अच्छा पैकेजिंग भी रहता है शुरुआत में आप देखेंगे मिनिमम फिफ थर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड वाला पैकेज से शुरू हो जाता है आपका और अगर आप थोड़ा भी टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको जंप करने में बहुत आसान हो जाता है बस वही बात है कि आप कितना माल उनका बेच पाते वो इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ये कला आ गई ना मुझे लगता है फिर कहीं आपको रिकने की ज़रूरत नहीं है और चलिए हम लोग अब बात करते हैं मार्केटिंग मैं जो सेल या करियर को या वो सारी चीज़ें आप इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद भी अपनी इस चीज़ को किया तो ये कैसे संभव हो पाया क्या है थोड़ा सा बताइए जी <laughs> जी जी थोड़ा सा मैं डिफरेंस क्रिएट करना चाहूँ क्लियर करना चाहूँ फॉर आवर ऑडियंस कि सेल्स का फंक्शन और मार्केटिंग का फंक्शन दोनों में थोड़ा फर्क है हुँ, हुँ. Time, जब टाइम हमने शुरू एक एक आज आज आज मार्केटिंग अपने, अपने आप में डिफरेंट फंक्शन है function. जो मेन डिफरेंस है बिटवीन दीज टू फंक्शन सेल्स फंक्शन नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि मार्केट पुश फंक्शन है पुश की स्ट्रेटेजी मतलब कस्टमर आपके दुकान पर आ गया वो मोबाइल फ़ोन खरीदने आया है आपके पास अगर सैमसंग है तो आपने उसको सैमसंग बेच देना है आपके पास अगर नोकिया तो आपने Nokia उसको नोकिया बेच।, बेच देना है वेराइस जो मार्केटिंग का फंक्शन है वो है मार्केट पुल का मार्केट पुल का मतलब है अगर आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खोजते हुए मार्केट में आएगा जैसे कुछ हद तक एप्पल कंपनी ने इसको बहुत बखूबी काइंड ऑफ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया है वो इतना मार्केटिंग पुल क्रिएट करते हैं उसके अंदर कि लोग लाइनें लगा के उनके नए मॉडल के लिए वेट हाँ, करते, एक करते एक हैं मतलब तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि मार्केट जो सेल्स फंक्शन है वो पुश की स्ट्रेटजी पे काम करता है दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वो कम है बट मार्केटिंग फिर भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो एक प्रीमियम कैटेगरी को जो उसमें मार्केटिंग में होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक प्रीमियर स्टेटस मिलता है ऑर्गनाइजेशन के अंदर और सेल्स के अंदर जो अच्छे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको मार्केटिंग में जाने में ज़्यादा आसानी होती है तो मार्केटिंग में भी कई तरह की स्ट्रैटीज़ पर काम होते हैं जिस तरह से अगर आप प्रोडक्शन रिलेटेड अपनी केपेबलिटीज़ बढ़ा लेते हो जो जैसे चाइना ने कुछ हद तक उस स्ट्रैटजी को काफ़ी बाखूबी अपने कंट्री के लिए यूज़ किया है क्या कि आप कोई भी प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बनाते हैं कि उसका कॉस्ट जो है कोई और मैच ही नहीं कर सकता सो यू प्रैक्टिकली मे बी टेक ओवर द वर्ल्ड मार्केट बाय दैट स्ट्रेटजी सो वो एक मतलब स्ट्रेटजी होती है दूसरा होती है प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट में आप इतने फीचर इतनी क्वालिटी डाल दो कि लोग उस प्रोडक्ट को ढूंढते हुए पूरे कैंड ऑफ देश के अंदर या उस सिटी के अंदर कैन ऑफ़ कोशिश करेंगे जैसे एप्पल ने कुछ हद तक किया है बाकी स्ट्रैटजीज जैसे कुछ लोग यूज़ करते हैं प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका प्राइस इतना अट्रैक्टिव होगा कि आप उसकी वजह से ही आपके पास आएंगे कुछ और जो फंक्शन है मार्केटिंग अंदर जैसे डेमोग्राफिक हो गया आपका फ़ीचर्स हो गया आपका कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना देते हैं कंपनी वाले कि आपको से तीन साल तक फ्री वारंटी या गारंटी मिलेगी प्रोडक्ट की तो कुछ ऐसी स्ट्रैटीज़ मार्किटिंग अंदर बनाई जाती हैं कि कैसे आप अपने कॉम्प्यूटर से अपने आप को अलग कर पाएँ और उसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे। mm -hmm. सेल्स के फंक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल होते हैं ज़्यादातर वो जो चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो लिंकेजेस हैं उनको कैसे आप मोटिवेट करें ताकि वो आपके प्रोडक्ट को बेचने में आपकी मदद करें तो ये बेसिक डिफरेंस है हालांकि डिटेलिंग इसकी काफ़ी है बट आई थिंक इस टॉक के लिए दिस इज़ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर आवर ऑडियंस बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों अलग अलग चैप्टर हो गए पहले तो मार्केटिंग और सेल एक ही नाम से जाना जाता था वो आपने कैसे डिफरेंस है वो आपने बताया और मार्केटिंग का एक अपनी स्ट्रेटी है बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एडवांस में जैसे कारें वगैरह है एडवांस में बुक हो जाती हैं आपको फिर से अगर आपको बुक करना है तो आपके बोले छः महीने के बाद हम आपका जो है बुकिंग लेंगे ऐसा भी बोला जाता है तो ऐसा मना एक बड़ा जो है मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जो है इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिलता है जी। तो निश्चित तौर पे अब जैसे कि कॉमन पर्सन है उन चीज़ों को समझने में उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन अगर आप सर्वे करते हो स्टडी करते हो तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी आप उस जगह को समझ पाते हैं और जी। जान पाते हैं जी। और एक्चुअली में देखा गया है कि लोगों के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए आप कुछ भी करना चाहे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम अगर खत्म करते हो तो आप जो है अच्छा सेल्स आपके बना बेसिकली कस्टमर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे तो आपको प्रोडक्ट बहुत आसानी होगी और हम लोग अगर ऐसा नहीं कर पाते तो मुश्किल आती जी तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के लिए सोलूशन बनो तो आपकी आसानी से मार्केटिंग होंगी उसमें कोई मेहनत नहीं लगे जी आप इसके लिए आपको तो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करते हो ठीक जो आपका प्रॉब्लम है वो लोगों का प्रॉब्लम है लाखों लोगों का प्रॉब्लम है जी। तो आप अपने ही लाइफ को अगर बेहतर बना पाते हैं तो फिर आप दूसरों के लिए जरूर सोलूशन बन सकते हैं तो आइए एक और बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा जैसे की बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आती है मार्केटिंग और सेल्स को लेकर तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं सेल्स और मार्केटिंग में वो थोड़ा सा थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे तो मुझे लगता है हमारे जो विद्यार्थी मित्र है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा जी।, जी जी जैसे मैं थोड़ा सा इलाबरेट करता हूँ सेल्स जो है वो पुष फंक्शन है और मार्केटिंग जो है वो पुल फंक्शन है कि मतलब मार्केट के अंदर आप जो स्ट्रैटेजी अडोप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट में अपनी पोजिशन बना पाएंगे और मार्केटिंग फंक्शन के लिए आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है सेल्स फंक्शन ज़्यादातर आप प्रेजेंट में कैसे आप आज और कल में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादातर जो सेल्स में जो टारगेट जैसे आपने वर्ड यूज़ किया था सेल्स के जो टारगेट होते हैं वो आ, सेल्स फंक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको क्वार्टरली मंथली कई जगहों पे इवन डेली टारगेट भी होते हैं तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि आप डेली के अपने सेल्स के जो आ, आपको दिए गए टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकें वेराइज मार्केटिंग फंक्शन के अंदर ज़्यादा ये रहता है कैसे आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सको कैसे आप अपने कॉम्पिटेटर से एक स्टेप आगे जा सको कैसे आप आज से तीन साल के बाद यू कैन बी वन ऑफ़ द कैंड ऑफ मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी इन द कैंड ऑफ कंट्री वर्ल्ड जैसा भी आपका जियोग्राफिकल आपका कवरेज है hmm. तो मार्केटिंग फंक्शन थोड़ा सा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को सोचते हुए अपनी स्ट्रैटीज बनाता है सेल्स फंक्शन थोड़ा सा उसको शॉर्ट टर्म में थली बेसिस पे ज़्यादा ज़्यादा क्वार्टरली या उस साल तक के लिए तो दोनों में मेजर डिफरेंस सिर्फ इस तरह से है कि जो मार्केटिंग वाला है उसको कई तरह के फिर फैक्टर्स को कि देश की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रही है आने वाले टाइम के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रेफरेंस और प्रोफाइल किस तरह चेंज होने वाला है इसी वजह से जो मैंने पहले शेयर किया था कि मार्केटिंग फंक्शन को थोड़ा सा प्रीमियम स्टेटस माना जाता है इन ऑर्गेनाइजेश जी जी जी अच्छा मैं चाहूँगा कुछ एग्जांपल दीजिए कुछ कुछ चीज़ें जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर जाती है जैसे आपने बीच में बताया एप्पल की बात कही मोबाइल की बात की तो ऐसे ही हमारी जो अलग अलग डेली रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें अगर आप जानते हों या कुछ चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ पाते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे के जी तो या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि कैसे मतलब जो आ, अब मोबाइल फ़ोन का अगर आप देखें क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज की डेट में सब लोग यूज़ करते हैं बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग यूज़ करते हैं उसको और जब शुरुआत में मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा एक इंजीनियर ने आर एंड डी इंजीनियर ने मतलब सजेस्ट किया था तो उसके ऊपर जो उनकी जो कैंड ऑफ जो टीम इवैल्यूएट करने वाली थी वो हंसने लगी कि मोबाइल के अंदर कैमरा का क्या यूज़ है क्योंकि वो अलग तरह की चीज़ों के लिए कैमरा को आप फोटोग्राफी या उस तरह के यूज़ करते हो वेराइज मोबाइल तो आप कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हो बट जो वो पर्सन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था वो शायद नॉर्मल पर्सन के दिमाग में ही नहीं आ रहा था और इसी वजह से उन्होंने उस आइडिया को इमिजिएटली ड्रॉप कर दिया और वो आइडिया जिस कंपनी ने अडोप्ट किया राइट एंड देर वी नो इन मार्केट जैसे नोकिया जैसी कंपनी काफ़ी लेट उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें कैमरास और ये चीज़ें भी फ़ोन के अंदर देनी चाहिए बट तब तक बहुत लेट हो चुका था hmm. और सैमसंग और एप्पल और कई और कंपनी उससे कई आगे चली गई थी तो इसलिए मार्केटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर आ रही है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान और कई कंपनियां इस प्रोसेस में बंद कोडे के क्लासिक एग्जांपल जिन्होंने मतलब डिजिटल कैमरास की जो सुनामी आ रही थी उसको उतना एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से कण वो उस रेस में कहीं पीछे रह गए बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है, प्रेम जी और मुझे लगता है कि कई बार नई जो चीज़ें आती हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग अगर समय के पहले उन आइडियाज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो समय के साथ साथ तो सारे लोग यूज़ करते हैं फिर हम पीछे रह जाएंगे और जो पहला लॉन्च होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती जी. है जो लेट आएगा तो उसके लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्जुल तो हमेशा आप जो है इन चीज़ों में फर्स्ट मूवर रहे ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतर और अच्छी तरह से लोगों के बीच में रख सकें चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपका कोई स्पेशल एक्सपीरियंस वो अपने मार्केटिंग और सेल्स में जैसे आप जुड़े तो वहाँ पर आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे है? या अपॉर्चुनिटीज क्या क्या थी देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन में बहुत तरह के चैलेंजेस रेगुलर बेसिस पे आते हैं और uh, जैसे मतलब मेरा जो ज़्यादातर टेन्योर uh, लार्सन एंड ट्यूब्रो जो प्रोडक्ट uh, में अपने आप को काफ़ी एडवांस और सर्विस में काफ़ी कस्टमर्स की आइज़ में एक डिफरेंट लेवल पे उन्होंने अचीव किया एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जिसमें मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे हम जानते हैं जनरली वो अगर किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी टेंडर को अवॉर्ड करते हैं L1 वन क्राइटेरियाज़ के बेसिस के ऊपर होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो जब मैंने ये सजेशन दिया अपनी मार्केटिंग टीम को वो थोड़ा सा हंसने लग गए कि हम तो हमेशा एच रहते हैं आप प्रेम क्या प्रपोज कर रहे हो ये ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट होगा बट मैंने मतलब हमारे जो बॉस थे वो बहुत सपोर्टिव थे उसमें और उन्होंने मतलब सपोर्ट किया मेरे आइडिया को और हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकली उनकी स्पेसिफिकेशन को स्टडी करके एक तो जो उन्होंने मांगा था वो ऑफ़र दिया और दूसरा जो उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनके लिए टेक्निकली और कमर्शली जो बेस्ट था वो ऑप्शन भी साथ में सजेस्ट किया तो नॉर्मली जैसे हम सब जानते हैं जो इस लाइन से कनेक्टेड हैं कि जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं टेक्निकल बिड पहले खुलती है कमर्शियल बिड बाद में खुलती है तो जब टेक्निकल बिड खुली तो जो टीम थी बाकी जो नॉर्मल थे लोगों ने मतलब वो जनरली वही होता है कि उन्होंने 10 जो माँगी हुई चीज़ें टिक टिक टिक हाँ, ये सब चीज़ें कर देंगे हम <laughs> बट हमारी जो ऑफ़र को पढ़ के देवर सरप्राइज़ कि इन्होंने इस तरह से कैसे मतलब इतना दिमाग लगा के जो हम चाहते थे और हमारी रिक्वायरमेंट को समझते हुए इन्होंने मतलब बेस्ट जो उस सिनेरियो के अंदर टेक्निकली हो सकता है वो भी ऑफर इसके अंदर डाला है टेक्निकली तो जब कमर्शियली बिट खुली तो एज एक्सपेक्टेड हमारा एच वन था तो जो कमेटी उस टाइम बैठी हुई थी चीफ इंजीनियर थे वहाँ पे तो उन्होंने मतलब कमेंट किया जो अभी तक मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है तो उन्होंने बोला देखो प्रेम हम चाहते हुए भी आपको इस टेंडर में नहीं दे पाएंगे बिकॉज आप H1 हो L2, L3 होते तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई मौका मिल सकता था H1 में तो कोई चांस ही नहीं है बट दिस इज़ माई प्रोमिस कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें मतलब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप टेक्निकली इनको ये प्रोजेक्ट दो उसमें कोई और पार्टीज़ का कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ या ना कर पाए क्योंकि वो कस्टमाइज सोल्यूशन होते हैं राइट right? तो उस मैं डेफ़िनेटली आपको चॉइस दूँगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी विद इन थ्री मंथ्स जो चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए उनको कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन करना था उसमें उन्होंने हमारे को चांस दिया और उस टेंडर से कई गुना ज़्यादा हमारे को वहाँ से बिजनेस मिल पाया तो कहने का मतलब ये है कि वन शुड बी अगेन आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड एंट्री करने के लिए आपको रास्ता ढूंढना है किसी भी कस्टमर के यहाँ पे। अगर सीधे तरीके से नहीं मिलता तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करो आप और वो कहीं ना कहीं आपको मदद करती है फिर प्रेम भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस से आपको अपॉर्चुनिटीज मिली लेकिन कुछ चीज़ों के कारण वो चीज़ें रह जाती हैं तो ये भी आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रिडमार्थ बन पर सुनते रहो मुस्कर रहो chahe Of God, the all souls. नमस्कार आप FM, आप सुन रहे हैं पर सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन मार्केटिंग के बारे में बातें चल रही हैं और प्रेम जी हमारे साथ हैं जिनसे अच्छी बातें उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है और काफी लंबे समय से मार्केटिंग में उन्होंने काम किया है तो निश्चित तौर पर आपको जो है आ, बहुत ही अच्छा इन्फॉमेशन ग्राउंड लेवल का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है तो मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पेन ले ज़रूर बैठे होंगे और नहीं बैठा हो तो अभी भी कागज़ ले आप बैठिए ताकि कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करें ताकि इस फील्ड में अगर आपको बढ़ना है आगे तो उसका इज द लिमिट है तो चलिए मैं चाहूँगा कि कुछ सजेशन्स आप अगर देना चाहें हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल, इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए तो वो क्या हो सकते हैं बताइए बिल्कुल बिल्कुल एक्सेल करने से ज़्यादा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस से सीखा ताकि उस एक्सपीरियंस से अगर कुछ ऑडियंस भी बेनिफिट ले सके मुझे ज़्यादा खुशी होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि जो भी काम करो जैसे एक कहावत भी है इफ़ यू कैन मेक योर हॉबी और योर पैशन एज़ योर बिजनेस यू डोंट हाउ टू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और क्रिकेट खेलने के ही उसको मतलब पैसे, पैसे मिलते हैं, हैं।, हैं। तो दिस कैन बी द बेस्ट कैरियर फॉर एनी बडी तो जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर आप पैशन या हॉबी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जैसे मैंने बताया कि सेल्स एंड मार्केटिंग मुझे क्यों अच्छा लगा कि जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग वालों की बातें सुनता था जब मैं मैनुफैक्चरिंग लाइन में था कि वो घूम के आए नई जगहों पर लोगों से मिल के आए हर दो रोज़ नए चैलेंजेस देख रहे थे वो चीज़ मुझे अच्छा लगता था तो आप को घूमने फिरने के लिए कह लो कि कंपनी की तरफ से पूरा कैंड ऑफ एक्सपेंसिस फुल्ली पेड ट्रिप मिल रही है तो और वो जॉब आपको वहाँ पे uh, करने में मज़ा आ रहा है तो देट कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन एंड रिवॉर्डिंग सोल्यूशन फॉर यू सो ट्राई एंड फॉलो जो आपको अच्छा लगता है पहले तो अपने आपको क्या अच्छा लगता है इसकी भी क्लैरिटी लेना ज़रूरी होता है अगर उसको आप अपने किसी तरह से जो भी आप काम करते हैं चाहे जॉब में करते हैं चाहे अपना बिजनेस करते हैं उसमें अगर आप चेंज कर सकूँ तो दैट कैन बी द बेस्ट काइड ऑफ वे फॉरवर्ड फॉर एनी बडी सेकेंड पॉइंट जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है कई बार हमारे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी खुद नहीं पता होती मैनेजमेंट के अंदर कई बार स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स के बारे में समझाया जाता है तो एक एक्सल शीट लेकर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को नोट डाउन करें और जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं उसको आप अगर अपनी जॉब से अपने बिजनेस से कोरिलेट कर पाएँ और जो आपकी वीकनेस से रिलेटेड है या तो उसको सीखने के लिए मेहनत करें या उसको अवॉइड करें तो आपको जो भी चीज़ आप चूज़ करोगे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा थर्ड थिंग जो मैं और थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है तो इसलिए अच्छी बुक्स को अपना मित्र बनाना सीखें जैसे कुछ हद तक जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में था और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मेरे को एक बुक मिली शिव खेड़ा जी जानते हैं सब लोग शायद उन्होंने यू कैन विन के ऊपर एक बुक लिखी हुई है बहुत पुरानी और बहुत मतलब पॉपुलर बुक हुई थी उस टाइम पे भी आज भी कई लोग उसको एंजॉय करते हैं उसमें कई पॉइंट्स इतने अच्छे लगे मुझे कि मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ करनी है जो मुझे खुद को तसली दे तो ऐसी बुक्स जो आपको इंस्परेशन दें आपको कुछ नया सीखने के लिए दें तो वो ज़रूर मतलब Uh, मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर कोशिश करें कि महीने में एक बुक जरूर पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट के अब जो आपको अच्छा लगता है अच्छा रहेगा जो आपका करियर सेलेटेड एटलीस्ट इनिशियल फेज के अंदर आप उसको चूज करें अदरवाइज आप लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को कर्णफ समझते हुए बुक्स को अगर अपना साथी बनाते हैं लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं उसका डिविडेंड जरूर मिलेगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वुड से कि कई बार लोग बोलते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम नहीं होती हैं आपकी स्किल जो है वो कई बार आउटडेटेड हो जाती है तो जैसे अगर आज की डेट में अगर आप देखें कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत पॉपुलर कैन ऑफ अप ट्रेंड चल रहा है तो जो सिर्फ पेट्रोल डीजल के बारे में जानते हैं आर एंड या सेल्स वाले भी अगर वो अपने आप को इलेक्ट्रिक वहीकल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड नहीं करेंगे कहीं ना कहीं वो पीछे छूटेंगे तो अपने आप को अपस्किल करना ऑलवेज शुड बी वन ऑफ दम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन दस थिंग एंड आई लाइक टू कंक्लूड बाई इफ यू सेग विच आई हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माई मैंटर्स लर्न अर्न एंड गिव इट बैक टू सोसाइटी क्योंकि मैं अब उस स्टेज पे आ गया हूँ जैसे आप लर्न कीजिए अपने कैरियर के शुरुआती पीरियड में फिर अर्न भी कीजिए अच्छा है कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है profit is not a dirty word in business it's a lifeline of business to kamaye bhi acha phir jab mauka ho give it back to society also so learn earn and give it back to society jo main ab koshish kar raha hu retirement ke baad ke kisi na kisi form ke andar jo bhi activities main karta hu ke wo kaise society ko benefit kar sake that should be one of the objective and one more uh, uh, connected uh, line which i think mahatma gandhi ji ki kahi hui hai live as if you were to die tomorrow ज इफ यू वर टू डाई टूमोरो लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर तो सीखिए इस तरीके से कि जैसे आपको पूरी जिंदगी पूरी मतलब आप हमेशा जीते रहेंगे आप को मृत्यु कभी नहीं होगी और जिए ऐसे कि जैसे कल ही आपकी डेथ होने वाली है <laughs> तो मतलब इस तरह से अगर आप एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को तो दैट आई थिंक विल गिव सेटिस्फेक्शन टू यू एंडर एंड डर वन थैंक यू वेरी मच चलिए बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया और मुझे लगता है कि एक जो है फ्रूटफुल जो टॉक है वो आपने दिया मार्केटिंग और सेल्स में कैसे हमें आगे बढ़ना है जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक और बात आज के समय में जैसे कि हम लोग मार्केटिंग को देखते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी भी क्या हेल्पफुल कर रही क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से हमारे सेल्स या मार्केटिंग बढ़ जाएंगे या फिर हमें और कोई ऐसा शॉर्ट टर्म मेथड हो <laughs> जिसमें हमारी सेल्स या मार्केटिंग मजबूत हो नहीं आई थिंक मे बी जो आपने सब्जेक्ट टच किया है बहुत इलाबोरेट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो स्टार्टअप इंडिया मतलब एक बहुत बड़ा इनिशियटिव गमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो किया है जी जी, जी आज की डेट में टेक्नोलॉजी देवाजे टाइम में भी अगर आप टेक्नोलॉजिकल वेव्स को देखें 30 से 40 साल तक मतलब कोई टेक्नोलॉजी मतलब शुरुआत से पीक पे जाती थी फिर उसका डाउनवर्ड ट्रेंड आता था ये पहला ट्रेंड मतलब चलता था करीब 1930 से इस तरह से चल रहा था बट 2000 के बाद से जब से मोबाइल फ़ोन और जब से इंटरनेट का काइंड ऑफ मेबी यूज़ ज़्यादा बढ़ा है सोसाइटी के अंदर ये पीरियड बीस साल हुआ जो 2000 से 2020 तक जो बिज़नेस के अंदर डायनेमिक चेंजेस हुए हैं अब आने वाले टाइम में आपको दस साल भी शायद कम टाइम हो क्योंकि जिस तरह से चीज़ों का बदलाव कंप्यूटर और मोबाइल से भी आगे एआई और एमएल मतलब शायद लोगों ने नाम सुना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुकी हैं तो जो लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जैसे आपने देखा होगा चाहे गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कहना प्रॉफिटेबल और मोस्ट टर्न ओवर वाइज एग्रेसिव कंपनी इंडिया के अंदर भी चाहे वो एमेज़ॉन है फ्लिपकार्ट है या मिंत्रा है कई ऐसे प्लेटफॉर्म जो शॉर्ट पीरियड के अंदर उस लेवल पर पहुँचे हैं जो पहले शायद कंपनियों को डिकेड्स लगी हैं उस लेवल पर अपने सेल्स टर्नों को लेने के अंदर तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने टेक्नोलॉजीज़ को डिस्ट्रप्टिव लेवल पर लेके आ गए हैं वो तो मैन टू मैन सेलिंग से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के थ्रू इंटेलिजेंट सर्विस और सर्विस के बेसिस के ऊपर इतनी टारगेटेड पिच से आप सेल्स कर सकते हैं कि शायद कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा कि कितनी आसानी से उसको बुद्धू हम्म हु, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये डिस्ट्रप्शन आने वाले कुछ सालों के अंदर और ज़्यादा देखने को मिलेगा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन आइए प्रेम भाई से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और इस बीच हमारे स्टूडियो में चाय आ गया है तो हम लोग एक इंटरव्यू लेते हैं चाय पी लेते हैं तब तो तक आप चाहेंगे तो आप भी थोड़ा चाय पी लीजिए लेकिन आप सभी को मैं और हम भी एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ चाय का आनंद लेते हैं और आप भी लीजिए फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन वन जीरो सुनते रहो मस्कर रहो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 चलिए मित्रों अब आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं और गाना भी बड़ा अच्छा आपने सुना तो आइए फिर से एक बार कनेक्ट कर देते हैं आपको प्रेम भाई से और उनका भी समय हो गया है लेकिन मैं चाहूँगा कि जाते जाते कुछ बातें आपसे हो ही जाए है ना <laughs> सभी लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है और वो सभी फील्ड में आप जैसा मोबाइल हर बंदे का यूज़ हो गया मैंने तो हम लोग सोच रहे थे मोबाइल आ गए तो चलो बातचीत होगी और क्या होगी लेकिन जैसे ही उसने स्मार्ट हो गया तो लोगों का चाहे अमीर हो गरीब हो वो किसी माध्यम को नहीं देख रहा सब चीज उसके अंदर आ गई है फाइनेंशियल भी उसके अंदर गया। गया। बच गया हो तो चलिए मुझे लगता है की हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बड़ा ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिल गया है अपने करियर को बूस्टअप करने के लिए और खास करके मार्केटिंग जो बातें हो रही थी मार्केटिंग और सेल्स पर उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जाते जाते मैं चाहूँगा निखिल कुमार सर एक सुंदर सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे बच्चों के लिए जिस तरह से हम अपने लौकिक रहन सहन में बॉडी का और बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं क्या क्या चीज़ें करते हैं जैसे हम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट का और एक्सरसाइज़ का अपार्ट फ्राम मनी अदर थिंग्स ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं अगर बॉडी को हमारे को हेल्दी रखना है इसी तरीके से अगर हमारे अपने माइंड को भी हमें फिट एंड हेल्दी रखना है उसके लिए भी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक है गुड और पॉजिटिव थाट्स और दूसरा है मेडिटेशन या आत्मचिंतन इन दोनों को करने में spirituality का बहुत बड़ा support मिलता है तो इस जर्नी में चलने का अवसर मुझे भी करीब चौदह या पंद्रह साल पहले ब्रह्म कुमारी संस्था के थ्रू मिला और जो भी चैलेंजेस मेरे चाहे पर्सनल लाइफ में आए और चाहे प्रोफेशनल लाइफ में आए पॉजिटिविटी और मेडिटेशन उन चीज़ों को हैंडल करने में उन चीज क्राइसिस को ठीक तरीके से मैनेज करने में बहुत मदद मिली मुझे तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो आज फ्रेंड्स सुन रहे हैं मेरी इस बात को अच्छा है कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट लाइफ में इंफॉर्मेशन मिली आप लोगों को शायद वो जल्दी मिल रही है इसका जरूर लाभ उठाएं और जैसे एक छोटी सी कहावत भी है हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसको मन के हार हारे मन के जीते जीत तो मन को पॉजिटिव रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी बहुत हेल्प करती है सो आई विल रिकमेंड कि इसको हो सके तो अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकाल के एक्सपेरिमेंट करें और जैसे जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी और आपको खुद अच्छा लगेगा और फिर अपने आप आप किसी को कहने की ज़रूरत नहीं आप इसको अपने लाइफ का रूटीन बना लेंगे थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने करियर इन मार्केटिंग के बारे में बातें की आशा करूँगा ये सारी बातें जो है और लास्ट में जो संदेश प्रेम कुमार जी ने कोट किया है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन मेडिटेशन राज जो है ये आपके मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखता है इसलिए हमेशा थोड़ा समय जो है खुद के लिए दे और इसका प्रैक्टिस करें जिससे आपका मन संतुलित होगा और जब मन संतुलित होगा तो हर क्षेत्र में आप जो है अच्छा बेटर अपना दे पाएंगे तो इन्हीं शुभाषाओं के साथ आप बेहतर करें और बेहतर करियर बनाए ऐसी शुभार्शा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते एक हम जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्करो थैंक यू प्रेम जी थैंक यू हजारों मील लंबे रास्ते तुझको